जातियों का बनना मैंने पिछले खतों में तुम्हें बताया है कि शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो वह बहुत कुछ जानवरों से मिलता था धीरे धीरे हजारों वर्षों में उसने तरक्की की और पहले से ज्यादा होशियार हो गया पहले वह अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि और आदमियों के साथ एक गिरोह में रहना ज्यादा समझदारी की बात है और उसमें जान जाने का डर भी कम है एक साथ रहकर वह ज्यादा मजबूत हो जाते थे और जानवरों या दूसरे आदमियों के हमलों का ज्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते हैं भेड़ बकरिया और हिरण यहाँ तक कि हाथी भी झुंडों में ही रहते हैं जब झुंड सोता है तो उनमें से एक जागता रहता है और उनका पहरा देता है तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानिया पढ़ी होंगी। रूस में जाड़ों के दिनों में वे झुंड बांधकर चलते हैं, और जब उन्हें भूख लगती है जाड़ों में उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती भी है तो आदमियों पर हमला कर देते है एक भेड़िया कभी आदमी पर हमला नहीं करता लेकिन उनका एक झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि वह कई आदमियों पर भी हमला कर बैठता है तब आदमियों को अपनी जान लेकर भागना पड़ता है और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में दौड़ होती है इस तरह पुराने जमाने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की वह मिलकर झुंडों में रहना था इस तरह जातियों की बुनियाद बड़ी वे साथ साथ काम करने लगे एक दूसरे की मदद करते रहते थे हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल रखता था और तब अपना अगर जाति पर कोई संकट आता तो हर एक आदमी जाति की तरफ से लड़ता था और अगर कोई आदमी जाति के लिए लड़ने से इनकार करता तो बाहर निकाल दिया जाता था अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे तो वह जाति बहुत दिन नहीं चलेगी। इसलिए किसी एक को उनका सरदार बनना पड़ता है जानवरों के झुंडों में भी तो सरदार होते हैं जातियों में वही आदमी सरदार चुना चाहता था जो सबसे मजबूत होता था इसलिए कि उस जमाने में बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ने लगे तो जाति नष्ट हो जाएगी इसलिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में न लड़ने पाए हाँ एक जाति दूसरी जाति से लड़ सकती थी और लड़ती भी थी यह तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हर एक आदमी अकेले ही लड़ता था शुरू शुरू की जातियाँ बड़े बड़े परिवारों की तरह रही होंगी उसके सब आदमी एक दूसरे के रिश्तेदार होते होंगे जो जो यहाँ परिवार बढ़े जातिया भी बड़ी उस पुराने जमाने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा खासकर जातियां बनने के पहले ना उनके पास कोई घर था ना कपड़े थे हाँ शायद जानवरों की खाले पहनने को मिल जाती हूँ और उसे बराबर लड़ना पड़ता होगा अपने भोजन के लिए या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने पड़ते थे उसे अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे प्रकृति भी उसे दुश्मन मालूम होती होगी क्योंकि ओले बर्फ और भूचाल वही तो लाती थी बेचारे की दशा कितनी दीन थी जमीन पर रेंग रहा है और हर एक चीज से डरता है इसलिए कि वह कोई बात समझ नहीं सकता अगर ओले गिरते तो वह समझता कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उस पर निशाना मार रहा है वह डर जाता था और उस बादल में बैठे हुए आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था जो उस पर ओले और पानी और बर्फ गिरा रहा था लेकिन उसे खुश करे तो करे कैसे न वह बहुत ज्यादा समझदार था और न ही होशियार था उसने सोचा होगा कि बादलों का देवता हमारी ही तरह होगा और खाने की चीजें पसंद करता होगा इसलिए वह कुछ मांस रख देता था या किसी जानवर की कुर्बानी करके छोड़ देता था कि देवता आकर खा ले वह सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी बंद हो जाएगा हमें यह पागलपन मालूम होता है क्योंकि हम मेंह या ओले या बर्फ के गिरने का सबब जानते हैं जानवरों के मारने से उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन आज भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इतने न समझ है की अब तक वही काम किए जाते हैं आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र में सुनाऊंगा